केन उपनिषद प्रथम खंड एवं पृष्ठवते योग्याय आह गुरु शृणुम पृछसी मन आदि कर्ण जात को दिव स्विषं प्रति प्रेरिता कथम वा इति ऐसा पूछने वाले योग्य शिष्य के प्रति गुरु ने कहा जो तुम पूछते हो कि मन इंद्रियों के समुदाय को कौन सा देव उनके विषयों के प्रति भेजता है और कैसे भेजता है तो सुनो श्रोत्रोत्र मनसो मनो यद वाचोहवाचम सौ प्राण से प्राण चक्षुषतिरा चक्षु प्रेत्यास्मलोका मृता भवती चूंकि वह कान का भी कान है मन का भी मन है वाणी का भी वाणी है प्राण का भी प्राण है और नेत्रों का भी नेत्र है अर्थात इन सब के पीछे श्रोता ममता वक्ता दृष्टा आदि के रूप में एक चैतन्य तत्व है अतः विवेकी लोग शरीर इंद्रिय आदि में मैं मेरा भाव त्याग कर इस लोक से प्रयाण करने के बाद अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं शंकर भाष्य श्रोत्र श्रोत्र शुणोती अनेनन स्त्रोत्र शब्द से श्रवण प्रति कर शब्द अभिव्यंजक स्त्रोत्र तस्त्र स यक्षुश्रोत्र देवो युनक्ति इति जिसके द्वारा सुनते हैं उसे स्त्रोत्र कहते हैं यह शब्दों को सुनने का उपकरण है शब्द को अभिव्यक्त करने वाला श्रवण्रिय है और उसका भी स्रोत्र वह है जिसके विषय में तुमने पूछा था कि नेत्र कान आदि को कौन सा देव नियुक्त करता है असौ एवं विशिष्ट श्रोत्रादीनी नियुक्त नियुक्त ते वक्तव्य ननरूप प्रतिवचनम श्रोत्र से इति शंका आपको बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे गुणों वाला व्यक्ति प्रेरित करता है परंतु श्रोत्र का स्रोत यह तो आपने प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दिया न ए एष दोष अन्यथा विशेष अनवगत यदि ही स्रोत्रादी व्यापार व्यतिर स्व्यापारेण विशिष्ट स्रोत्रादी नियुक्ता अवगम्येत दात्र आदि प्रयोक्तृव तदम अनूप प्रतिवचन सै न्रोत्रदीना प्रयोक्ता स्व्यापार विशिष्ट लवित आदिव अगम्य के स्रोत्रदीना सहताेण आलोचन सकल अध्यवसा लक्षण फलिंग अवगम्योत्रदी असंहता प्रयुक्तः श्रोत्रादि कलापः योजन प्रयुक्त स्रोत्रादीकलाप गृहा संहताम्य स्रोत्रादीना प्रयोक्ता तस्मापम एवं इदम इत्यादि समाधान इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि किसी अन्य प्रकार से उस प्रेरक के लक्षणों को जानना असंभव है उल्टे यदि हसीिए का उपयोग करने वाले के समान स्रोत्र आदि को प्रेरित करने वाला स्रोत्र आदि की क्रियाओं से पृथक अपनी स्वयं की क्रियाओं वाला समझा जाता तब तो वह अयुक्ति संगत हो जाता परंतु स्रोत्र आदि को प्रेरित करने वाला हसिया चलाने वाले के समान अपनी विशिष्ट क्रियाओं वाला ध्यानने में नहीं आता संगत मिश्रित पदार्थों से बने स्रोत्र इंद्रिय आदि के आलोचन देखना आदि इंद्रियों की वृत्तियां, संकल्प द्वंद आदि मन की वृत्तियां तथा अध्यवसाय निश्चय रूपी बुद्धि वृत्ति आदि क्रियाओं के द्वारा तथा जीव के सुख दुख रूप फल में अवसान लीन होने वाले चिन्ह को देखकर ऐसा जानने में आता है कि स्रोत्र आदि से पृथक कोई पुरुष है जिसके निमित्त स्त्रोत्र आदि का समूह क्रियाशील है भवन आदि के समान जैसे ईट लोहा आदि के समुदाय से बना हुआ मकान किसी अन्य के उपयोग के लिए ही होता है पदार्थों के योग से मिलकर बनी हुई वस्तु सर्वदा किसी अन्य के लिए ही होता होती है इस नियम से भी ऐसा समझ में आता है कि स्रोत्र आदि का प्रेरव कोई अन्य है अतः स्रोत का स्रोत्र का स्रोत्र आदि यह उत्तर उपयुक्त ही है कह पुनः अत्र पदार्थः स्रोत्र से स्रोत्र इत्यादे है न ही अत्र से स्रोत्र अंतरेण अर्थः यथा प्रकाशस्य से प्रकाश अंतरेण शंका फिर यहाँ स्रोत्र का स्त्रोत्र आदि शब्दों का क्या तात्पर्य हो सकता है क्योंकि जैसे एक प्रकाश का दूसरे प्रकाश से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता वैसे ही एक स्त्रोत्र से दूसरे स्रोत्र का क्या लेना देना है न ए एस दोष अयंत्र पदार्थ स्रोत्र तबत स्वयंजन सृष्ट तथय व्यंजन सामथ्यम श्रोत्र से चैतन्य आत्मज्योतिषी नित सर्वांतरे सति भवति न असति इति, अतः श्रोत्रोत्र इत्यादि उपपद्यते। तथा श्रुति अंतरा आत्मना एव अजम ज्योतिषा आस्ते तर भाषा सर्व विभाति येन यू तपति तेजसा इध्ध इदीनी यद आदिगत तेजो जगत भाषयते अखिल क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत इे गीतासु काठके काठकेो अम चेतन चेतना सर्वस्य सर्व आत्मूत इति प्रसिद्ध तद इह निवर्त्यते। अस्ति किमपि कि विदुगम्यम सर्वातरतम कूटस्थम अजम अजरम अमृत अभय स्रोत्रादेह अ्रोत्रादी तत्मथ्य नि प्रतिवचनम शब्द एवा। समाधान इसमें कोई दोष नहीं है यहां इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है है में में अपने विषय शब्द को व्यक्त करने की सामर्थ्य देखने में आती है। परंतु चैतन्य नित्य निरवय तथा सबके अंतर्यामी आत्मज्योति की उपस्थिति के कारण ही स्रोत्र में अपने विषयों को प्रकाशित करने की क्षमता आती है अन्यथा नहीं अतः स्रोत्र का स्रोत्र आदिवाक्य सार्थक है इसके अतिरिक्त इसी अर्थ वाली अन्य श्रुतियाँ भी है तब वह पुरुष आत्मा की ज्योति से स्थित रहता है उस आत्मा के प्रकाश से ही यह सब कुछ प्रकाशित होता है जिसके तेज से प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है गीता में भी है सूर्य का जो प्रकाश संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है उसे तू मेरा ही समझ हे अर्जुन उसी प्रकार एक ही आत्म चैतन्य संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है और कठोपनिषद में भी है अनित्य वस्तुओं में वह नित्य है चेतना में पदार्थों में वह चैतन्य आत्मा है आम लोगों में जो यह प्रसिद्ध है कि श्रोत्र आदि ही सबके आत्मा रूप तथा चैतन्य है उसी का यहां निराकरण किया गया है श्रोत्रादि का भी स्रोत्रादि अर्थात उनके सामर्थ्य का कारणभूत कोई एक ऐसा तत्व है जो तत्ववेदताओं की बुद्धि के लिए बोधगम्य है सबका अंतरात्मा कूटस्थ निष्क्रिय अजन्मा अजर अमृत तथा अभय है यह उत्तर तथा शब्दार्थ ही उचित है